श्री रामकृष्ण वचनामृत बाईस अप्रैल अठारह सौ तिरासी परिच्छेद 31. सुना है केदार के उस तरफ बर्फ से ढका पहाड़ है अधिक ऊँचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊँचाई पर क्या है तथा वहाँ जाने पर कैसी स्थिति होती है उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी उठने से फिर लौटना नहीं होता जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिति होती है उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनंद में विह्वल हो जाता है चुप हो जाता है खबर कौन देगा समझाइएगा कौन सात फाटकों से परे राजा है प्रत्येक फाटक पर एक एक महा पुरुष बैठे हैं प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा है क्या यही राजा है गुरु भी कह रहे हैं नहीं नेति नेति सातवें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा एकदम अवाक रह गए आनंद से विवल हो गए फिर यह पूछना ना पड़ा कि क्या यही राजा है देखते ही सब संदेह मिट गए आचार्य जी हाँ वेदांत में इसी प्रकार सब लिखा है श्री रामकृष्ण जब वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तब हम उन्हें सगुण ब्रह्म आद्याशक्ति कहते हैं जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म वाक्य मन के अतीत पर ब्रह्म कहा जाता है मनुष्य उनकी माया में पढ़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है इस बात को भूल जाता है कि वह अपने पिता के अनंत ऐश्वर्य का अधिकारी है उनकी माया त्रिगुणमयी है ये तीनों ही गुण डाकू है सब कुछ हर लेते हैं हमारे स्वरूप को भुला देते हैं सत्व सत्वरज तम तीन गुण हैं इनमें से केवल सत्व गुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है परंतु ईश्वर के पास सत्व गुण भी नहीं ले जा सकता एक धनी जंगल के बीच में से जा रहा था ऐसे समय तीन डाकू ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया सब कुछ छीनकर एक डाकू ने कहा अब इसे रख कर क्या करोगे इसे मार डालो ऐसा कहकर वह उसे काटने लगा दूसरा डाकू बोला जान से मत मारो हाथ पैर बांधकर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा यह कहकर उसे बांधकर डाकू लोग वहीं छोड़कर चले गए थोड़ी देर के बाद तीसरा डाकू लौट आया आकर बोला खेद है तुमको बहुत कष्ट हुआ मैं तुम्हारा बंधन खोले देता हूँ बंधन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा सरकारी रास्ते के पास आकर उसने कहा इस रास्ते से चले जाओ अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे उस व्यक्ति ने कहा यह क्या महाशय आप भी चलिए आपने मेरा कितना उपकार किया हमारे घर पर चलने से हम कितने आनंदित होंगे डाकू ने कहा नहीं मेरे वहां जाने पर छुटकारे की उपाय का उपाय नहीं पुलिस पकड़ लेगी यह कहकर रास्ता बताकर वह लौट गया पहला डाकू तमोगुण है जिसने कहा था इसे रख कर क्या करोगे मार डालो तमोगुण से विनाश होता है दूसरा डाकू रजोगुण है रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध होता है अनेकानेक कार्यों में जकड़ जाता है रजोगुण ईश्वर को भुला देता है सत्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है दया धर्म भक्ति यह सब सत्य गुण से उत्पन्न होते हैं सत्वगुण मानो अंतिम सीढ़ी है उसके बाद ही है छत छत मनुष्य का धाम है पर ब्रह्म त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता आचार्य अच्छा हुआ ये सब बड़ी अच्छी बातें हुई श्री रामकृष्ण हंसते हुए भक्त का स्वभाव क्या है जानते हो मैं कहूँ तुम सुनो तुम कहो मैं सुनू तुम लोग आचार्य हो कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो तुम लोग जहाज हो हम तो हैं मछुओं की छोटी नैयाँ तब हंस पड़े